साधारण ब्राह्म समाज के संचालकों के साथ उनका मतांतर हो रहा है समाज के ब्राह्म भक्तों में कितने ही उनसे असंतुष्ट हो रहे हैं श्री एका एक, एक विजय को लक्ष्य करके कह रहे हैं श्री कृष्ण विजय से हंसकर तुम साकारवादियों से मिलते हो इसलिए मैंने सुना तुम्हारी बड़ी निंदा हो रही है जो ईश्वर का भक्त है उसकी बुद्धि कूटस्थ होती है जैसे लोहार के यहाँ की निहाई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 या भोक्ता है तब खड़े होकर मुंह से पुचकार कर उसे ठंडा करना पड़ता है फिर है सांड, मारने आए तो उसे भी पुचकार कर ठंडा करना पड़ता है इसके पश्चात है शराबी अगर चिढ़ा दो तो कर चिढ़ा दो तो कहेगा तेरी चौदह पीढ़ी की ऐसी की तैसी तुझे फिर क्या कहूँ इस तरह की कितनी ही गालियाँ देता है उससे कहना पड़ता है क्यों चचा कैसे हो तो वह खूब प्रसन्न हो जाएगा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 तब जमींदार उसे दूसरे महल के इंतजाम के लिए भेजता है इसीलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती सब हंसते हैं विजय हाथ जोड़कर आप जरा आशीर्वाद दीजिए श्री राम ये सब अज्ञान की बातें हैं आशीर्वाद ईश्वर देंगे गृह ब्राह्म भक्त को उपदेश विजय जी आप कुछ उपदेश दीजिए श्री रामकृष्ण समाज गृह के चारों ओर नज़र डालकर साहस्य यह ब्राह्म समाज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 श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे अधर के यहाँ श्री दुर्गा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं